जो मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं और काफ़ी समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे जानकार डॉक्टर हैं तो आइए उनसे हम बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम अपने करियर बना सकते हैं वो सारी बातें उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर महेश बुकारिया का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साहब बताइए कि हमारे युवा साथियों को मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं युवा साथियों को मेडिकल फील्ड में अपना करियर और स्वस्थ रहकर ही अपना करियर बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ये मानना है कि बच्चों को शुरू से नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने से उनकी जो दिनचर्या और रातचर्या है कैसे हम इसमें युवा साथियों को जो मार्गदर्शन है उसमें मुख्य रूप से तो बच्चों को जो शिक्षा देना है वो शिक्षा इस टाइप की रहे इस तरह की रहे कि वो अपने से बड़े लोगों का कैसे आशीर्वाद प्राप्त करें कैसे उनसे दुआएं लें और हम किस प्रकार से शुद्ध पवित्र बने ताकि हम स्वस्थ तो रहें और दूसरे से बेमनस्थता इस टाइप की जो रहती हैं वो ना रहें तो स्वस्थ जब रहेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए प्रिवेंसन इज बेटर देन क्योर ये अपन को फार्मूला लेना पड़ता है प्रिवेंसन और प्रिवेंसन के लिए उस समय जो दिनचर्या है जो हाइजीनिक दिनचर्या रहती है जैसे अपन को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद उस समय अपन को अध्ययन करना क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करने से जो कैपेसिटी पावर होती है वो एक्सेस होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पाँच बजे माने चार बजे से उठना लेकिन चार बजे नहीं उठ पाए तो पाँच बजे से अपन सात बजे तक कंटिन्यूस अध्ययन करें इसके बाद और जो दैनिक कार्य हैं उनसे निवृत्त हों इसके बाद स्कूल कॉलेज का काम करें और लोगों को एक दूसरे से ये समझें कि हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है हमें समझें कि हम सभी लोग एक एजुकेशन ले रहे हैं तो हम अधिक से अधिक ग्रेन करने की कोशिश करें ना कि प्रतिद्वंदता लें जब प्रतिद्वंदता नहीं रहेगी तो अंदर से भाव दूसरे के प्रति खराब नहीं होंगे और दूसरे के प्रति खराब जब भाव नहीं होंगे तो इंसान आगे बढ़ेगा और स्वस्थ भी रहेगा जी आयुर्वेद का सिद्धांत है और उसमें सिद्धांत में लिखा है कि बात पित्त कफ बात पित्त कफ सब जब, जब समान रूप से रहेंगे और इन्दियाँ प्रसन्न रहेंगी तभी वो वो स्वस्थ माना जाएगा क्योंकि अगर मान लो मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरे हमको किसी टाइप की कोई चिंता लगी हुई है तो वो चिंता आपको उस स्वस्थ रहने के लिए परिपूर्ण परिभाषा में नहीं आएगा और आप स्वस्थ नहीं माने जाएंगे तो स्वस्थ आप तभी माने जाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होने के साथ में आपका मन और आत्मा भी किसी प्रकार की चिंता से ग्रसित ना हो और वह शुद्ध जब रहेगी तो आपको पूरा ज्ञान आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ रहकर आगे आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे थे कि आपको जो है पहले स्वस्थ रहना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर ये बात आपने बताया कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं और पढ़ाई का जो समय है वो आपने बताया कि सवेरे का समय बहुत अच्छा है और एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि हम लोग जब विद्यार्थी हैं तो एक समान भाव से हम सबकी तरफ देखें और खुद भी इसी भावना से रहे किसी के साथ कंपटीशन ना करें प्रतिद्वंदी ना करें और सभी लोग विद्यार्थी हैं और हम सब ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं इस भावना से अगर हम करते हैं पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रिप कर पाएंगे हम अपने मकसद की और आगे बढ़ेंगे ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक और सवाल मेरा है कि मेडिकल फील्ड में किस तरह से एंट्री करना है मेडिकल फील्ड में जाने के लिए किस तरह की क्वालिटी हमारे विद्यार्थियों में होनी चाहिए मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बच्चों को सतत अध्ययन करना पड़ेगा और सतत अध्ययन के बाद इस समय जो दौर चल रहा है उसमें पी के द्वारा जो टेस्ट होता है उसमें जनरल नॉलेज का भी ज्ञान भरपूर होना चाहिए सभी प्रकार का जब ज्ञान रहेगा तो जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के साथ में जब तक जनरल नॉलेज नहीं रहेगी हम ए, किस वेशभूषा में हैं हम किस देश में हैं हम हमारा प्रधानमंत्री क्या है हमारे देश क्या है हमारा राष्ट्र क्या है हमारे ए, धर्म क्या है ह, हम किस चीज़ को माने किस चीज़ को नहीं माने को कौन सी चीज़ ए, ए, पापमय है कौन सी चीज़ पुण्यमयी है इस टाइप से हर चीज़ का जो जनरल नॉलेज है है ना तो जब उसका भी साथ में ज्ञान रहेगा हमारी भूमि कैसी है कहाँ कौन सी चीज़ उग सकती है कहाँ के लोग कैसे हैं इस टाइप से मैंने हर चीज़ जनरल नॉलेज में जो वर्ल्ड की जनरल नॉलेज है वो आपको नॉलेज रहेगी तो साथ में आप जो पी के थ्रू आप मेडिकल में एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने सब्जेक्ट की मास्टर काफी ज्ञान जरूरी है तब आप पीएमटी में सिलेक्ट होकर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं हम्म हम्म तो सबसे पहले मेडिकल फील्ड में जाने के लिए पीएमटी टेस्ट देना जरूरी PMT है। पीएमटी टेस्ट देना और जरूरी उसी ही है के बाद उसके आप और इसमें हम लोग मेडिकल फील्ड में वैरायटी ऑफ कोर्सेस है तो उसमें कुछ कोर्सेस के नाम बताइए कितने कितने समय की अवधि में है वो बताइए सर मेडिकल में यूं ही एमबीबीएस के लिए साढ़े चार साल का कोर्स होता है और एक साल की इंटर्निशिप होती है इसके बाद एमडी करने के लिए अलग से एक टेस्ट होता है और वो नेशनल लेवल पर टेस्ट होने लगे हैं बाकी कॉलेज लेवल पे भी टेस्ट होते हैं और इन टेस्टों में आ, अब तो हर डिशीज का आ, डिशीज के लिए भी डीएम होने लगे हैं बाकी एमडी करने के लिए जनरल मास्टर डिग्री या सर्जरी करने के लिए जनरल आ, मास्टर डिग्री ऑफ सर्जरी दो में से जो भी अपन चूज करते हैं जिसमें अपने नंबर क्वालिफाइड अच्छे होते हैं उसके लिए वो मास्टर डिग्री लेते हैं क्योंकि अब समय इतना बदल गया है कि हर चीज़ को मास्टर डिग्री को भी अब ज़्यादा उतना महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि मास्टर डिग्री से भी जो डिग्री है वो डीएम है तो डीएम के लिए एक सब्जेक्ट मीन्स एक डिसीज और एक डिसीज में मास्टर डिग्री लेना तो उसका विशेष महत्व है तो जो भी लोग जाते हैं तो क्या जैसे डीएमएन डायबिटीज डीएमएन टीबी डीएमएन लंग्स डिसीज डीएमएन हार्ट डिसीज ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग की, से. अलग ऑर्गनिटीज अच्छा, अच्छा, है अलग अलग ऑर्गन्स की अलग से स्पेशलिटी है और उनके अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग स्पेशल अलग अलग कोर्सेज भी बन गए हैं और जैसे मेडिकल फील्ड के साथ साथ दूसरा जो अल्टरनेटिव मेडिसिंस बोला जाता है जी तो उसमें क्या चीजें हैं वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं अल्टरनेटिव मेडिसिंस में इसमें गवर्नमेंट ने एक आयुष डिपार्टमेंट स्थापित किया है आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद होम्योपैथी इमूनानी सिद्ध और न, सिद्ध और न, नेचुरोपैथी पाँचवा नेचुरोपैथी यस तो ये पांच जो उन्होंने ली है ये आयुष में लिया है इसका भी इन बराबर उसमें बराबरी में, में आयुष को उन्होंने डेवलप किया है क्योंकि ये जो पैथी है जह, यह पेथी भारत देश की ही जन्मस्थली है और यहाँ से डेवलप हुई है इसको हम भगवान ब्रह्मा से स्टार्ट मानते हैं भगवान ब्रह्मा के द्वारा जब सतयुग के बाद द्वापर कलयुग हुआ तो लोगों को ऋषियों को ये चिंता हुई कि अगर लोगों को अब याददाश्त भी भूलेंगी अलग युग में पहले सतयुग में तो लोगों को याद भूलती नहीं थी कोई रोग होते नहीं थे कुछ नहीं होता था लेकिन जैसे जैसे युग का चेंज हुआ तो आ, ये कलयुग तक आ गया कलयुग में अब लोगों को सब याददाश्त भूलने लगी हैं लोग उल्टा सीधा खाने लगे हैं तामसी भोजन राजसी भोजन तामसी धाराएं, राजसी धाराएं जब स्टार्ट हो जाती हैं तो लोगों ने फिर भगवान को ब्रह्मन जी के पास जो मुनि लोग थे वह पहुंचे और बोले कि प्रभु हमें ये बताइए कि इस युग में ऐसा युग आने वाला है उस समय लोगों को सब याद भूल जाएगी खाने पीना भी उल्टा सीधा हो जाएगा तो रोग होंगे तो उनको मिटाने का क्या उपाय है तो ब्रह्मा जी ने भरत हरी और इसके बाद भगवान धनवंतरी को यह ज्ञान दिया धनवंतरी ने आचार्य सुश्रुत को मेडिसिन का आचार्य आचार्य सुशुत को सर्जरी का आचार्य चरक को मेडिसिन का और बाघ को अन्य भूत विद्या वगैरह इसका ज्ञान देकर और कहा कि आप लोगों का इस ज्ञान के द्वारा भला कर सकती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अल्टरनेटिव मेडिसिंस में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये आयुष नाम से कोर्सेस चलते हैं जो पूरे भारतवर्ष में होता है और मुझे लगता है कि राजस्थान में ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवा खाने भी हैं डॉक्टर्स भी बैठते हैं सरकारी हॉस्पिटल भी आयुर्वेदिक रूप में चलता है यहाँ पर तो ये भी एक अच्छा कोर्सेस है इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग लेंगे कि इस तरह से कितने समय का और कितना फ़ीस है कहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम उसके बाद फिर लौट कर आते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर करियर ऑप्शन रहो, रहो। आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ है डॉक्टर महेश बुकारिया जी जो मध्य प्रदेश से बधा रहे पधारे हुए हैं और हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं क्या क्या ऑप्शनस हैं किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स बनते हैं वो सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में जैसे हमने मेडिकल प्रोफेशन में देखा कि एम एस या एम डी करने के लिए कितने समय का कोर्सेस होता है एंट्रेंस टेस्ट के बाद आप उसमें एंट्री कर सकते हैं जैसे एक पी टेस्ट जिसको कहा जाता है उसके बाद आपको मेडिकल फील्ड में एंट्री मिलेगा लेकिन अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन में किस तरह की एंट्री हो सकती है कितना समय का कोर्सेस होते हैं और क्या इसमें हमारा जो पोजीशन है कैसे हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी पीएमटी जैसी है एक टेस्ट होता है जो आप आफ्टर इंटर इंटर के बाद पी एम टेस्ट होता है उसमें भी टेस्ट होने के बाद चार साढ़े चार साल का कोर्स होता है एक साल की इंटर्नशिप होती है चाहे होम्योपैथिक में हो चाहे आयुर्वेद में हो चाहे यूनानी में हो चाहे सिद्ध में हो सभी में साढ़े चार साल का कोर्स डिग्री कोर्स जो होता है वो साढ़े चार साल का होता है और एक साल की इंटर्नशिप होती है तब वो उसको डिग्री प्राप्त हो जाती है इसमें डिप्लोमा भी होता है इसमें डिप्लोमा भी होता है थ्री ईयर्स डिप्लोमा देते हैं लेकिन इस समय डिप्लोमा अधिकतर सभी राज्यों में बंद कर दिए गए हैं अच्छा अच्छा हाँ बाकी कंपाउंडर्स वगैरह के डिप्लोमा होते हैं इसमें डॉक्टर्स इस डॉक्टर्स के, के नहीं होते हैं डॉक्टर्स का डिप्लोमा समाप्त कर दिए गए हैं केवल डिग्री कोर्स ही स्टार्ट है और डिग्री कोर्स के बाद फिर इसके लिए राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इसकी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है दोनों जगह ये यूनिवर्सिटी हैं बाकी भारत देश में इसकी यूनिवर्सिटी नहीं है सभी यूनिवर्सिटियों में ये कोर्स हैं और उसमें इसके बाद एमडी की डिग्री होती है एमएस की डिग्री होती है उसमें भी माने इसमें भी मास्टर डिग्री होम्योपैथिक में आयुर्वेद में और यूनानी में तीनों में मास्टर डिग्री है और मास्टर डिग्री की भी इसका तीन साल का होता है एक साल की आरएमओ सिर्फ और दो साल की डिग्री तो इस टाइप से अपन को मास्टर डिग्री उसमें प्राप्त हो जाती है और इसमें जो बढ़ने के चांसेस हैं विद्यार्थियों को वो बहुत ज़्यादा हैं एलोपैथिक साइड से भी बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि इसमें जो है वो इस समय रिसर्च वर्क बहुत भयंकर चल रहा है अच्छा जो इसके पहले इसमें रिसर्च वर्क तो नहीं था लेकिन अभी तो अब तो हर डिसीज में डीएम की भी डिग्री इसमें प्राप्त होने लगी है दिल्ली में तो डीएम भी मिलने लगी है महाराष्ट्र में डीएम मिलने लगा है हर सब्जेक्ट में एक डिशीज के ऊपर पूरी मास्टर डिग्री लेना तो आयुर्वेद में भी और इसमें रिसर्च वर्क शुरू हो गया है अभी सिक्स वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 41 देशों के आयुर्वेद चिकित्सक आए हुए थे दिल्ली में वो प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था और समापन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और समापन के कारण के समय अभी रिसर्च वर्क के लिए माननीय मोदी जी ने 100 सौ हजार करोड़ रुपए के लिए उन्होंने उसके लिए अनुदान न, अनुदान दिया है जो केवल आयुर्वेद में रिसर्च के लिए ही खर्च किए जाएंगे तो इस पैथी को इतना डेवलप कर रहे हैं उनका कहना था कि हमारे यहाँ के लोग हमारी पैथी को ना मान के जिसमें पूरी करेंसी हमारे देश को प्राप्त होती है आ, आप एलोपैथी या दूसरी पैथियों के से इससे भागते हैं हमारा जो करेंसी है वो दूसरे देश को मिलती है जबकि हमारे इस पैथी में इतना सुनिश्चित और इतना सही ट्रीटमेंट है कि लोग इसके साथ में आयु का ज्ञान प्राप्त करते आयु का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को, को प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं स्वस्थ रह के मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं आयुर्वेदा आयुर्वेदा जिसमें आयु का संपूर्ण ज्ञान हो केवल बीमारी का ज्ञान नहीं आयु का संपूर्ण ज्ञान हो उसको उस आयुर्वेद के द्वारा हमारे देश का आदमी स्वस्थ तो रह सकता है स्वस्थ रहने के साथ में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और यह शिक्षा पूरे विश्व को दे, देना है इस योग शिक्षा के द्वारा इस आयुर्वेद और योग के द्वारा हम पूरे विश्व के गुरु बन सकते हैं क्योंकि जो हमारी विलुप्त हो गई है उस विलुप्त शिक्षा को पहले हम सर्च करके और सही रूप से लाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आयुर्वेद में अल्टरनेटिव मेडिसिन में रिसर्च हो रहा है उसके बारे में आपने कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया और वर्तमान समय में ये भारत की निजी अपनी संपत्ति है जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक जिसमें चार चार पांच-पांच अलग अलग पेटियाँ बताई हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है वो भी बहुत अच्छी तरह से लेकिन क्योंकि इसमें लोगों का रुझान कम होने की वजह से ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी हमारे लिए उतना हम लोग सोचते हैं कि इसमें हमारा करियर होगा कि नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि इसमें भी करियर बन सकता है और अच्छा बन सकता है अच्छा इसमें एंट्री करने के लिए टेंथ या ट्वेल्थ क्या चाहिए ट्वेल्थ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ के के बाद बाद इंटर इंटर, के बाद, इंटर के बाद, मैं पीएमटी पीएमटी जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ट्वेल्थ के बाद इंटर के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अच्छी तरह से साढ़े चार का ये भी पूरा मास्टर डिग्री कोर्स है तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं मास्टर डिग्री ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप जो है पूरे राजस्थान में तो काफ़ी इसके जो है प्रचलन हैं छत्तीसगढ़ में भी हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्लस आयुर्वेदिक जो सरकारी दवा खाने हैं वो भी बहुत जगह चलते बहुत हैं तो है। उसमें भी आपको हैं। बहुत है बहुत हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको नौकरियाँ जो है, है आसानी से मिल जाते है सरकारी नौकरी भी मिलेगी और बाद में आप रिटायरमेंट के बाद ख़ुद का प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं तो ये भी एक आपको जो है अलग सा फ़ायदा होता है एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आयुर्वेदिक या मेडिसिन में जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो उसमें कौन सी स्किल की ज़रूरत है हमारे अंदर किस तरह से हम जल्दी इनको पिकअप कर सकते हैं कैसे समझ सकते हैं इसमें एक्चुअली आयुर्वेद पढ़ने के लिए अगर विद्यार्थी को संस्कृत का ज्ञान हो हुँ हुँ हुँ. तो संस्कृत के द्वारा जो श्लोक हमको पढ़ना पड़ते हैं और जिन श्लोकों के द्वारा हम जरा से श्लोक पढ़ने के बाद एक पूरा समीकरण टाइप का जैसे मैथमेटिक्स में समीकरण होती है हुँ, हुँ. तो उस समीकरण जैसा एक श्लोक छोटा सा याद करने पर हमें पूरी एक पूरा चैप्टर याद हो जाता है हुँ, हुँ, तो उस टाइप से तो संस्कृत का अगर ज्ञान हो तो उसको पढ़ने में बहुत सहूलियत होती है बाकी इस समय तो इंग्लिश में भी पूरा वर्जन हो चुका है इसीलिए जैसे राज, इसके मद्रास जैसे क्या बोलते हैं कर्नाटक आंध्रा इसमें सब इंग्लिश वर्जन हो चुका है और वहाँ पर केरल केरल में तो आयुर्वेद बहुत रूप बहुत ज़्यादा रूप से पंचकर्म के रूप में प्रचलित है इसमें एक निकालने की जो पद्धति उन्होंने बताई है कि आयुर्वेद के द्वारा किसी भी रोग को दबाने का काम नहीं किया गया है इसको पंचकर्म के द्वारा पंचकर्म में स्नेह सुवेदन पूर्व कर्म कहलाते हैं और बमन विरेचन बस्ती आस्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती और रक्तमोक्षण या नस कोई आचार्य शुश्रुद जो है, उसको रक्त हैं उसको रक्तमोक्षण को पाँचवा कर्म मानते हैं जबकि आचार्य चरक नस कर्म को पाँचवा कर्म मानते हैं इस टाइप से उस रोग को शाखाओं से पूरी बॉडी से निकाल कर और आमाशय या मध्य प्रांत में लाकर उसको बमन के द्वारा या विचन के द्वारा या बस्ती कर्म के द्वारा या नस्य कर्म के द्वारा समूल रूप से बाहर निकाल देना ताकि उससे अपने को एक तो कायाकल्प हो जाता है उस शरीर का नया रूप से नया लिविंग सेल्स डेवलप होते हैं नए रूप से सेल होते हैं और नए सेलों को डेवलप करती है तो ये कायाकल्प पद्धति है बाकी यह पद्धति समूल नष्ट करने की किसी भी रोग के लिए समूल नष्ट करने की सबसे पिछली विधि आज के समय की है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आयुर्वेदिक या फिर पंचकर्म में डिजीज़ को क्योर किया जाता है समूल नष्ट किया जाता है अलग अलग विधियां हैं जो हम लोग पढ़ाई के दौरान जान पाएंगे आप मैं कहूँगा कि हमारे साथ डॉक्टर महेश बुखारिया जी ने मेडिकल फील्ड में किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी हैं और साथ ही में, में थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा आखिर मैं यही चाहूँगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ओलोपैथी में और फिर ये आयुर्वेद में किस तरह से है एक्चुअली yeah, जिनको जिन बच्चों को सिलेक्शन पीएमटी के माध्यम से होता है उनका तो फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और इस मान लीजिए कि उसमें शायद पच्चीस पंद्रह हज़ार रुपये मंथली फ़ीस लगती है केवल जिनका पी एम टी के सिलेक्शन होता है और जो प्राइवेट रूप से सिलेक्शन होते हैं उनका तो फीस स्ट्रक्चर अलग प्रकार अलग का होता हो है।, है हाँ अलग प्रकार से होता है और वो एनआरआई द्वारा 25 लाख 30 लाख रुपए पहले डोनेशन के रूप में जमा करना पड़ते हैं और इसके बाद चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे इहीं। किसी भी में हो सब में सेम है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है बाकी पाँच लाख रुपये पर ईयर जो प्राइवेट से जाते हैं उनको लगता है और इसमें तो केवल पंद्रह हज़ार रुपये महीना ही फीस दोनों में लगती है अच्छा जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और मुझे लगता है कि एक बार मेडिकल फील्ड में एंट्री करने के बाद आप थोड़ा सा अगर पेशेंट रख के पढ़ाई अच्छी तरह से आप करते हैं और समझ लेते हैं इन चीज़ों को तो पाँच साल के अंदर आप जो है एक अच्छे डॉक्टर बन के बाहर आते हो और आपका पूरा लाइफ टाइम एक रिस्पेक्टेड जॉब हो जाता है एक सम्मानजनक आप करियर पाते हैं तो इसके ऊपर आपको विचार करना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं और थोड़ा साइंस फील्ड को मजबूत कर ले अपनी तरफ से और संस्कृत अगर आप मजबूत कर तो आगे चल के आपको किसी भी तरह से आप अल्टरनेट मेडिसिन में जाइए या में जाइए या फिर ओलोपैथी में जाइए दोनों जगह जो है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा तो चलिए हम चाहते हैं कि आप अपना करियर ब्राइट करें और अच्छा नाम कमाएं और अपना और अपना परिवार का नाम बाला करें ऐसी हम शुभकामना करते हैं और मैं जाते जाते कहूँगा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा मैसेज जरूर दें हमारे युवा साथियों को मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि वो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए खुद को स्वस्थ बनाकर अपने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाने के लिए एक ऐसी दृढ़ शक्ति उत्पन्न करें कि मैं बहुत अच्छा पढूंगा, बहुत दिल लगाकर पढूंगा, मेडिकल में जाऊंगा तो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए मैं आ, इस फील्ड में जाऊँगा ये मेरी Uh, मेरी खुद की ये कामना रहना चाहिए और इसी टाइप से लोगों की ये कामना रहना चाहिए कि हम पूरे देश को स्वस्थ बना दें और देश के बाद पूरे संसार को इस फील्ड में स्वस्थ बना करें और आगे की जो uh, उनके कार्य हैं और देश के लिए भविष्य बनने के लिए हर आदमी को स्वस्थ बनाने की मेरे मन में भावना होना चाहिए ऐसी बच्चों के लिए मैं कामना करता हूँ कि वो इत, इस प्रकार का पढ़ इस प्रकार का अध्ययन करके और पूरे देश को और पूरे संसार को स्वस्थ रहने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प करें डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि खुद को स्वस्थ रखें और फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के बाद आप दूसरे के स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं ये मैसेज उनका था तो चलिए इसी के साथ मुझे और डॉक्टर महेश बोकारिया जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम रहो आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी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 कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं इस इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे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 खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले